लेसन 18 पेज नंबर 197 खोलना खुलना खोला जाना खाना खाया जाना दरवाजा खुला हवा से दरवाजा खुला दरवाजा अपने आप खुला पेज नंबर 198 दरवाज़ा खोला गया राम से दरवाज़ा खोला गया राम से जानबूझकर दरवाज़ा खोला गया कोरिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है दरवाज़ा खोला गया दरवाजे खोले गए खिड़की खोली गई खिड़कियां खोली गई राकेश से कविता लिखी गई आया से चाय लाई जाएगी पत्र नौकर द्वारा भेजा गया पेज नंबर 199। सरकार द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है हमारी संस्था द्वारा यह किताब प्रकाशित की गई खबर रेडियो के द्वारा भेजी गई उदाहरण के द्वारा बात समझाई गई रोग के द्वारा होने वाला कष्ट राकेश ने कविता लिखी राकेश से कविता लिखी गई राकेश ने सीता को बुलाया राकेश से सीता को बुलाया गया राम ने पेड़ को आदमी कहा राम से पेड़ को आदमी कहा गया पेज नंबर 200 राम ने दरवाजा खोल दिया राम से दरवाजा खोल दिया गया राम ने पेड़ को आदमी समझ लिया राम से पेड़ को आदमी समझ लिया गया जयपुर में बनाया गया कपड़ा अच्छा है राकेश से लिखी गई कविता बढ़िया है मुझसे सोया नहीं जाता मुझसे उठा नहीं जाता मुझसे आजकल खाया नहीं जाता उन लोगों से तो यह काम नहीं किया जाएगा मेरे द्वारा दरवाजा खोला नहीं गया पेज नंबर टू जीरो वन उन लोगों के द्वारा यह काम नहीं किया गया बच्चे से दरवाजा नहीं खुलता मुस्से डांट नहीं निकलती राकेश को अधर्मी बताकर समाज से निकाला गया राकेश को अधर्मी बताया गया और समाज से निकाला गया संसद द्वारा कानून बनाकर लागू किया गया संसद द्वारा कानून बनाया गया और लागू किया गया पेज नंबर टू जीरो सिक्स अधर्मी उदाहरण कानून चोर जेल धूप पाठ प्रकाशित बंद बंद करना लागू लागू करना सर्दी अपना कष्ट चावल जयपुर डॉट पत्थर पेड़ याद याद करना रोग संस्था समाज सोना